अथर्ववेदिया वेदिया के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण का छत्तीसवाकारी का विचार कर रहे थे तो यहाँ विचार मतलब इस श्लोक का आवश्यकता इसलिए हुआ कि जब शास्त्र का विचार करने पर भी परोक्ष ज्ञान होने पर भी मिथ्या ज्ञान का संस्कार जब दृढ़ रहता है तब ये अद्वैत का ज्ञान ये अर्थात अनुभवों में नहीं आता है क्योंकि ये जगत सत्य ये संस्कार जब तो दृढ़ रहता है ये अद्वैत ज्ञान ये दृढ़ नहीं होता है इसलिए ये जगत मिथ्या है इसको बार बार विचार करके और निश्चय करें जगत मिथ्या होगा जब हमारे अंदर में साधन चतुष्ट दृढ़ होगा इसलिए उसमें महत्व तो देना है इसको कहते हैं तस्माद् तस्मादेवं विदित्वेन श्लोक हम लोग देखे थे तस्द एनम् योजयत स्मृति अद्वैतम सामुपाप्य जड़बल्लोकमाचर आत्मा विदिवर् पूर्वश्लोक में जो कहा गया निर्विकल प्रपंच उपशम अद्वय इस प्रकार की जान करके अद्वैते स्मृतिं योजे आत्मा को इस प्रकार जान करके सर्वदा स्मृति को अद्वैत में लगाए अर्थात नितिध्यासन करे पहले इसको समझ ले आगे फिर उसका जैसे ही एक बार अनुभव आएगा था आगे फिर उसी अनुभव को बार बार का अभ्यास करे अर्थात नितिध्यासन करे एक नंबर टिप्पणी दिया निधिध्यासन रूप में स्मृति का अर्थ निधिध्यासन जब श्रवण करते हैं साधन चतुष्टय सम्पन्न साधन चतुष्टय को दृढ़ करते हैं तो धीरे धीरे ये प्रमेय संशय भी दूर होता है प्रमेय संशय दूर प्रमेय में संशय क्या है शास्त्र का प्रमेय हो गया मैं ही ब्रह्म हूँ अहम अस्मि ब्रह्म किंतु इसमें संशय होता है जब तक तो ये जगत में सत्यत्व बुद्धि है शरीर आदि में सत्यत्व तो बुद्धि है तो ये परिच्छिन्न बुद्धि दृढ़ रहता है मैं अल्पशक्तिमान हूँ जीव हूँ और ब्रह्म जो है वो व्यापक है ईश्वर है सर्वशक्तिमान है ये संभव कैसे होगा शास्त्र का प्रमेय हो गया जीव ब्रह्मन और ऐक्यम किंतु इसमें संशय होता है ये संभव कैसे होगा जब ये जगत में मिथ्यात्व बुद्धि धीरे धीरे दृढ़ होता है साधन चतुष्टय दृढ़ होने से फिर एक बार लगता है वास्तविक मैं ही ब्रह्म हूँ मेरे में ये जगत कल्पित है ये एक बार अनुभव होने पर भी अनाधि दुर्भाषना या विषय आकृष्य मानस अनादि काल से जो दुर्भाषना पड़ा है संस्कार उसके चलते चित्त विषय में आकृष्ट हो जाता है तो वहाँ से हटा करके विषय अपकृष्य विषय से हटा करके तो ये आत्मनि स्थैर्य अनुकूल मानस व्यापार आत्मा में फिर चित्त को स्थिर करे मैं ही केवल सत्य हूँ बाकी सब कल्पित है इसको कहा जाता है निधिध्यासन अर्थात प्रमेय संशय दूर होने से एक बार जब अनुभव आता है पुनः पूर्व संस्कार के बस बार, बार बार वो जगत सत्य तो बुद्धि आ जाता है तो उसको हटाने के लिए निधिध्यासन तो इसी को यहाँ स्मृति शब्द से कहा गया तस्माद एनम आत्मनम आत्मान एवं विदिता एक बार अनुभव करके आगे फिर निधिध्यासन करे जो ये संस्कार जगत में है वो दूर करने के लिए और अद्वैतम समनुप्राप्य जब निधि करके फिर निश्चय हो जाता है सम अनुप्राप्य सम्यक सम्यक अर्थात तो अप्रोक्ष ज्ञान दृढ़ बना दृढ़ अर्थात तो कभी फिर आगे संशय विपर्य न हो मैं जीव हूं मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार संशय फिर आगे न हो ऐसे होने के बाद कहते हैं जड़बल लोकमाचरित ज्ञानी ऐसा हो गया कि फिर आगे लोक में जड़ा जैसा रहे जड़ा जैसा तो कहेंगे जड़ा जैसा लकड़ी अथवा पत्थर जैसा कहते ऐसा रहे कि दूसरों को कुछ पता नहीं चले इस प्रकार की यही हो गया जड़ा, तो सामान्य रूप से फिर जीवन जी इसका मूल हो गया पूर्व श्लोक में कह दिया गया था भीतर आग क्रोध अर्थात साधन चतुष्ट दृढ़ जितना होगा ये उतना अनुभव में आएगा टीका में शास्त्राद अवगम अद्वैतम अवगम्य स्मृति संतति लोकानुवर्तने विधि नियम आह शास्त्र से अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करके स्मृति का संतति निधिध्यासन करने वाले का कुरतो लोकानुवर्तने फिर लोक में अनुवर्तन कैसा लोक में आचरण करेगा उसके लिए विधि नियम चार नंबर कहते नियम विधि नियम विधि कहते हैं नियम विधि अर्थात दो पक्ष जहाँ प्राप्त हो जाते हैं एक पक्ष में नियम करने के लिए तो कहते हैं जैसा ब्रिहीन अवहंती तो ब्रिही को तुष विमोह करने के लिए उसे तुष निकालने के लिए उसको अवहनन करना चाहिए कूटना चाहिए अन्य पक्ष भी उपलब्ध है कोई उसको पत्थर में रगड़ सकता है कोई नख से उसको छिलका निकाल सकता है अन्य अन्य पक्ष प्राप्त होने से कहा जाएगा नहीं उसको कूटना ही है इसको कहा जाता है नियम कर दिया तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि नियम विधि लोक में वो कैसे फिर आगे आचरण करेगा वो नगड़ा लगा सकता है हमको तो ज्ञान हो गया ये भी कह सकता है बिल्कुल सामान्य रूप से भी जी सकता है तो इसको कहते हैं तो नियम विधि कहते हैं अर्थात तो फिर जड़बत चले यही उसके लिए नियम तो सामान्य रूप से चले किसी को कुछ पता ना चले अच्छा ये ये ये मतलब अज्ञानी जैसे कभी ना, ना वो अभिमान नहीं करेगा अच्छा। अज्ञानी क्या ना अभिमान करेगा मैं मेरा कहेगा तो तो सर्वदा अज्ञानी मैं मेरा नहीं कहता है बाकी खाता पीता चलता फिरता सब व्यापार करता है ये भी ऐसा ही करे सब ऐसा ही करे अज्ञानी कभी कभी कह देता है कि ये मेरा है वो है क्रोध करता है उसमें तो स्वभाव से और राग क्रोध नहीं रहा और वे मैं मेरा उतना वो नहीं करेगा तो उससे कुछ तो बाहर को पता नहीं चलेगा ये तो संसार में बहुत अज्ञानी है किंतु तो बहुत शिष्ट आचरण करने वाला है वो हमेशा मैं मेरा नहीं कहते इस प्रकार की होता सामान्य जीव, सामान जीवन सामान्य जीवन जी तस्माद टीका में आ गए तो वो सामान्य रूप से भी चल सकता है और गला में मेडल डाल करके भी चल सकता है कहते तो मेडल नहीं डालना है सामान्य रूप से चलना है यही नियम हो गया अन्य पक्ष प्राप्त होने पर भी उस पक्ष को निराकरण करके यही पक्ष को रखना है कि जड़बर लोकमा अर्थात अपना स्थिति का प्रख्यापन नहीं करके सामान्य रूप से जिए श्रुति से प्राप्त होता है या तैतरे श्रुति का अंतिम है तो, हाँ अंति तो अर्थात तो फिर वो पागल जैसा घूमते रहे अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाग इस प्रकार की वहाँ साम गान करके दिया गया अर्थात तो उसको और लोक में और ये है ना गीता में भी है या निशा सर्वभूता तस्यांग जागृति संयमी यश्याम जागृति भूताने सा निशा पशु मुने है अर्थात लोक में वो व्यवहार ये नहीं करेगा लोक जिसको महत्व देंगे वो उससे पूरा दूर रहेगा इस प्रकार के आगे तस्माद जो श्लोक में कहा तस्माद एनम एवं विदिता इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में यस्मद सर्वानर्थ प्रसमूपवाद अद्वयम शिवम अवयम् अत एवं विदिव एनम अद्वैत स्मृति यस्मत क्योंकि ये श्लोक का आरंभ में कहा तस्मा एवं विदिता कहने का अर्थ है उससे पूर्व में एक आना चाहिए यस्मत तो यस्मत क्या है भाष्यकार कहते हैं यस्मत सर्व प्रसम रूप ये अद्वय है शिव है अभय है पूर्व श्लोक में कहा कि निर्विकल्प ही अयम प्रसम प्रपंच उपशम अद्वय क्योंकि ये प्रपंच उपशम आत्मतत्व तो ये सर्व अनर्थ का प्रसम प्रपंच का ही उपशम हो गया तो सारे अनर्थ भी चला गया अद्वयम शिवम अभय ये शिव है और अभय है तो अत एवं विदित्वा इसी प्रकार की अतः अतः का अर्थ शिव तो का अर्थ परम मंगल अतः क्योंकि का अर्थ फिर कह देते हैं क्योंकि ये सर्व अनर्थ का प्रशम का हेतु है अद्वय शिवम अभ्ययम है अतः अतः अर्थात जो श्लोक में कहा तस्मात इसका अर्थ है अतः इसीलिए एवं विदित्वा इस प्रकार की जान करके एवं किस प्रकार पूर्व श्लोक में कह दिया गया निर्विकल्प प्रपंच उपशम अद्वय अभय इत्यादि एवं विदित्वा विदित्वा अर्थात अभी परोक्ष ज्ञान हो गया अथवा मनन के बाद उसको एक बार अनुभव आया किंतु संस्कार अंदर में संस्कार संसार का पड़ा हुआ है वो बार बार उठता है तो इसी समय में क्या करना है कहते हैं अद्वैत स्मृति योजित विदित्व एक बार अनुभव हो गया अथवा अनुभव नहीं होने पर भी परोक्ष रूप से दृढ़ हो गया अपरोक्ष एक बार भी नहीं हुआ परोक्ष निश्चय हो गया तो भी फिर अद्वैत में स्मृति फिर उसी चिंतन में लगे रहे टीका में एवं एवं का अर्थ निर्विकल आदि परामर्श जो श्लोक में कहा तस्माद एवं विदित्वा एवं का अर्थ टीका कार्पत्वादि पैंतीसवा श्लोक में पूर्व श्लोक में कहा गया निर्विकल निर्विकल्पो ही अयम दृष्ट और प्रपंच उपशम अद्वय इस प्रकार की विदित्वा जान करके आगे टीका में कहते हैं विदित्वा अर्थात शास्त्र तो अवगम्य शास्त्र से जान करके नहीं तो जब शास्त्र के आधार पर नहीं चलते कुछ ना कुछ अनुभव को सोच लेते हैं ये ही है तो बहुत सारे साधकों को थोड़ा बहुत ध्यान इत्यादि करने से कुछ लाइट दिखता है प्रकाश दिखता है एक बार ऐसा में हम बैठे थे तो वो कुछ, मतलब उत्तर देने वाले कुछ दे रहे थे ध्यान के बाद, और बाकी लोग मतलब वो कहे कि ध्यान में इस प्रकार लाइट दिख सकता है मतलब कुछ प्रकाश कभी दिख सकता है तुरंत एक व्यक्ति पूछ लिया की अगर लाल लाइट दिखेगा तो उसका क्या अर्थ होगा <laughs> दूसरे लोग पांच सात प्रकार की पुष्टि अंतिम वो कहे कि तात्पर्य यही है कि वो सब में बिल्कुल महत्व बुद्धि नहीं रखना वो सब कुछ काम का नहीं है आपको आगे चलना है उसमें रुक नहीं जाना है फिर आगे लोग पूछना और बंद कर दिया नहीं तो लाल लाइट पीला लाइट वो लाइट उस प्रकार की कुछ दर्शन हो जाने से क्योंकि कहा जाता है बार बार आत्मा प्रकाश रूप है इस प्रकार की कुछ दिख जाने से हम मान लेते हैं कि यही तो प्रकाश रूप है है। तो ये कहते हैं कि विदित्वा शास्त्र तो अवगम्य शास्त्र आत्म तत्व के बारे में क्या कहा जाता है? कहता है नहीं तो हमको ऐसे अनुभव अथवा तो हमारा गुरुजी जी ऐसे कहे है ये सब महान भ्रांति का चीज है आगे टीका में अद्वैत अवगति दाढ़ स्मृति संतिक कर्तव्यता नियम विधि अनु अभ्यनु जानती अद्वैत अवगति का दार्थम दृढ़ता के लिए अद्वैत ज्ञान दृढ़ हो उसके लिए स्मृति संतति कर्तव्यता स्मृति निधिध्यासन उसका संतति प्रवाह वो कर्तव्य है निधिध्यासन में ही कर मतलब अधिक महत्व देना चाहिए इसमें नियम विधि अभ्यन जाना नियम विधि का अनुमति देते हैं अभ्यन ज्ञानम अनुमति ये नियम विधि इसमें है निधि ही करें अगर शास्त्र का तात्पर्य समझ में आ गया परोक्ष रूप से तो, तो आगे निधि ही करना है ये संसार व्यापार से धीरे धीरे ऊपर हो करके अद्वैते मूल में कहा अद्वैत स्मृति आगे इसका भाष्यम अर्थ तो कहते हैं अद्वैत अवगमाय स्मृति शास्त्र से जान करके अद्वैत का ज्ञान के लिए निधिध्यासन करे तो अद्वैत का अवगम अवगम तो अर्थात ज्ञान। अद्वैत का अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए निधिध्यासन करे तो पहले जो कहा गया था शास्त्र तो विदित्व अर्थात परोक्ष रूप से जान करके शास्त्र विचार करके परोक्ष रूप से निश्चय करे परोक्ष रूप से अर्थात रु हमको लगे कि हा हम ही ब्रह्म है क्योंकि शास्त्र सब कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है इस प्रकार निश्चय हो जाना चाहिए तो किंतु हाँ हमको किंतु इस प्रकार की अनुभव साक्षात नहीं आता कहते हाँ वो कोई अर्थात बाधक है निधि ध्यान में लगे रहिए संसार ये सबसे अर्थात साधन चतुष्टय दृढ़ करके फिर लगे रहे इसमें स्मृति न न स्मृति का अर्थ निधिध्यासन स्मृति कुरिया कुरियात, कुरियात। यहाँ स्मृति का अर्थ वो गीता स्मृति अर्थात स्मरण करे बार बार उसी का स्मरण करे आगे टीका में अद्वैतम इत्यादि उत्तरार्धम विभजते उत्तरार्ध में श्लोक में कहा अद्वैतम समनुप्राप्य जड़बल लोकमाचर इसको अभी कहते हैं उत्तराधिका कथन करते हैं भाष्य में तच्च अहम अहम असि परम अस्मि असनायादि अद्वैतम्य अहस पर्रह्मीति बिदि असनायाद अतीत साक्षादपक्षदजत्मा सर्वोक तो व्यवहाराती आशरेत् तच्च अद्वैतम इस अद्वैत को अवगम्य जान करके कैसा अहम अस्मि परम ब्रह्म मैं ही व्यापक ब्रह्मूं तो जब मैं व्यापक ब्रह्म हूँ अर्थात पहले मैं का लक्षार्थ का अनुभव आना चाहिए तो आगे तो तत्पद का लक्षार्थ ये थोड़ा बाद में किंतु तुम पद का लक्षार्थ पहले अनुभव होना चाहिए मैं एक शुद्ध हूँ कूटस्थ हूँ किसी से संघ नहीं है असंग हूँ इस प्रकार की बोध है ये दृढ़ होना चाहिए तो ये जितना है संसार से सत्य तो बुद्धि हटेगा साधन संतुष्ट दृढ़ होगा तो तभी असंग बुद्धि दृढ़ होगा तुम पदार्थ का शोधन नहीं होने से ये आगे ये चल नहीं पाता अद्वैतम अवगम्य अहमअस्मी अस्मि ब्रह्म पहले तुम पद का लक्ष्यार्थ अहम् इसका निश्चय करें, फिर आगे परम ब्रह्म वही व्यापक ब्रह्म वही अर्थात मैं ही व्यापक ब्रह्म हूँ इस प्रकार की भिदित्वा। भिदित्वा जान करके परोक्ष रूप से असनायादि अतीतम साक्षाद अपरोक्षाद अजम आत्मा यही हो गया अद्वैतम शब्द का अर्थ जो दे दिया तच्च अद्वैतम ये अद्वैत का अर्थ कह दे असनायादि अतीतम असना हो गया अक्षुधा आदि कहने से पिपाशा इत्यादि बाकी सारे द्वेश से अतीत सारे द्वेष से अतीत साक्षाद अपरोक्षात वही है आत्मतत्व साक्षात अरोक्षात कहने का अर्थ हमको सामने में पर्वत तो दिखता है तो अप्रोक्ष होता है नहीं होता है अपरोक्ष होता है किंतु तो यह साक्षात तो अपरोक्ष नहीं है इसके लिए हमको चक्षुर इंद्रिय चाहिए तो इंद्रिय व्यवहित होकर के ये दिखता है अनुभव होता है और हमको एक पर्वताकार वृत्ति होती है तो ये इंद्रिय जन्य वृत्ति होकर के हमको ये अपरोय हो रहे है इसलिए ये साक्षात अपरोक्ष नहीं है साक्षात अर्थात व्यवधान बिना जब हम अपने आप को जानते हैं मैं हूँ इसके लिए कोई इंद्रिय आवश्यक है कोई इंद्रिय आवश्यक नहीं है अर्थात इंद्रिय व्यापार व्यवधानम बिना ये हो गया साक्षात शब्द का अर्थ तो साक्षात तो, तो मैं साक्षात पर हूँ हर अजम तो यह तो मेरा कभी जन्म नहीं हुआ इस प्रकार की दृढ़ ये होना चाहिए जितना जितना व्यवहार घटते चलेगा ये सब उतना उतना होगा व्यवहार अगर बहुत ज्यादा रहेगा दृढ़ रहेगा सत्य तो बुद्धि रहेगा मैं अजय हूँ मेरा जन्म नहीं हुआ ये नहीं होगा तो तुरंत होगा तो हमारा वो हुआ था ये हुआ था ये माता पिता ये सब तो चलेगा नहीं तो ये इसलिए व्यवहार जितना घटे जगत में मिथ्यात्व तो बुद्धि हो सब ये जगत जितना दिखता है प्राणी ये सब रोबोट ही है इस प्रकार के तो ये सारे रोबोट इसमें एक ही है इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी अजह है उसका जन्म नहीं हुआ ये सब रोबोट कहते रोबोट सब बनते हैं फिर खराब हो जाते हैं फिर फेंक देते हैं नया रोबोट आता है अपरो हाँ। तो कहेंगे साक्षात साक्षात जो देख रहे हैं अपरो जब हम आत्मा अपरोक्षीय बोलकर के कह देते हैं इसका अर्थ होता है कि उसके साथ साक्षात आता है क्योंकि वहाँ इंद्रियों का व्यापार है ही नहीं जब हम पर्वत भी अप्रोक्ष कहते हैं यहाँ किंतु तो इंद्रिय व्यापार है जब हम आत्मा के लिए अप्रोक्ष व्यवहार करते हैं तो हमारा बुद्धि में वो है कि इंद्रिय व्यापार बिना ये है ही हमारा बुद्धि में हम शब्द नहीं कहते हैं हमारा तो बुद्धि में है एक अप्रोक्ष पर्वत अप्रोक्ष हो रहा है ना हमको अपरोय है परोक्ष नहीं है मतलब यहाँ दीवाल है हमको तो पर्व में दिखता है तो पर्वत अपरोय है ये दीवाल आप लोगों को अपरोक्षीय है अपरोय प्रत्यक्ष है अर्थ है तो दीवाल हमको प्रत्यक्ष होता है कि साक्षात प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इंद्रिय व्यापार द्वारा हो रहा है किंतु जब हम सारे इंद्रियो को बंद कर देते हैं मैं हूं अनुभव करते हैं उसमें कोई इंद्रिय व्यापार नहीं है तो अपरोक्ष इंद्रिय व्यापार सहित हो सकता है इंद्रिय व्यापार रहित भी हो सकता है इंद्रिय व्यापार रहित आत्मा का अनुभव ही अपरोक्ष और बाकी इंद्रिय व्यापार सहित जो इंद्रिय व्यापार सहित उसको अपरोक्ष कहते हैं क्या ये प्रत्यक्ष नहीं होता दीवार अपरोक्ष है अपरोक्ष प्रत्यक्ष एक ही बातें हैं आत्मा भी प्रत्यक्ष है और ये भी प्रत्यक्ष है दीवार भी प्रत्यक्ष है दीवार प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय कार्य करता है किंतु मैं चुपचाप बैठा हूँ तो मैं अपने आप को जानने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता है तो इंद्रिय व्यापारम बिना वहाँ प्रत्यक्ष यहाँ इंद्रिय व्यापार के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ तो एक जगह में व्यवधान हुआ एक जगह में व्यवधान नहीं है व्यवधान जहाँ नहीं होगा तो कहते साक्षात हमने उनको साक्षात देखा कहते हमने साक्षात नहीं देखा उनको एक स्क्रीन में देखा तो जब स्क्रीन में देखा कहते हम साक्षात नहीं करते है क्योंकि यहाँ व्यवधान हो हम स्क्रीन में देखते हैं उनको कहा देखते हैं तो इधर यहाँ दोनों अपरोक्ष है है वो भी और जो इंद्रिय रहित है वो भी अप्रोक्ष है दोनों अप्रोक्ष है किंतु इंद्रिय रहित वाला को कहा जाएगा साक्षात अपरोक्ष साक्षात अपरो नहीं है जैसे कहा जाएगा हम काशी में विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया स्टेशन में उतरा तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन हुआ बिल्कुल बड़ा स्क्रीन लगा है और वो मतलब लाइव दिखता है वहाँ मतलब जो होता है मंदिर में वो लाइव दिखता है वहाँ तो हम वो ही देखा अच्छा भगवान इधर ही दिख रहे हैं तो किंतु वो साक्षात हुआ नहीं हुआ स्क्रीन में देखा फिर जाकर मंदिर में दर्शन किया कहते वो साक्षात दर्शन हुआ ये दोनों में ही अंतर इसी है इसी प्रकार की जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को कर सकते अपरो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों एक ही चीज है साक्षात किंतु अपरोक्ष को कभी साक्षात कह सकते हैं कभी नहीं कह सकते हैं अपरोक्ष प्रत्यक्ष ये दोनों एक ही अर्थ है ये कभी कभी थोड़ा मतलब शास्त्र में जिन लोग का बहुत ज्यादा विचार नहीं है वो लोग अपरोक्ष और प्रत्यक्ष ये दोनों को अलग कहेंगे चक्षु से दिखता है तो प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं दिखता है तो इस है। इस प्रकार की वो नहीं है तो आत्मा भी प्रत्यक्ष है और ये भी घट भी प्रत्यक्ष है ये दोनों प्रत्यक्ष किंतु एक इंद्रिय के द्वारा एक इंद्रिय रहित होकर इंद्रिय रहित होने से साक्षात कहेंगे ये अंतर है इस प्रकार की अजम तत्मान स्वरूप को इस प्रकार की अवगम्य जान करके आगे व्यवहार किस प्रकार करेगा करें, करें सर्वलोक व्यवहार अतीत तो सारे लोक व्यवहार से वो अतीत तो। लोक व्यवहार क्या है हम जो लोक में व्यवहार करते हैं ना देखिए व्यवहार करने का समय हमारा अंदर में ऐसा एक विचार उठता है क्या हमको ऐसा व्यवहार करना है जैसे ये व्यक्ति हमारे प्रति अनुकूल होगा इस प्रकार की अगर अंदर में आता है तो ये लोक व्यवहार अतीत तो नहीं हुआ उसका व्यवहार दूसरों के अपेक्षा है ये हमारे प्रति अनुकूल होना चाहिए ये हमको अच्छा मानना चाहिए ये हमको खराब नहीं मानना चाहिए इस प्रकार की व्यवहार ये हो गया अर्थात लोगों को व्यवहार अर्थात स्वागत व्यवहार नहीं होता अगर व्यवहार होते होते उसका स्वाभाविक व्यवहार इस प्रकार की हो गया उसका विचार नहीं है इस प्रकार की तो अलग बात है फिर भी तो अर्थात ये निदिध्यासन काल में ध्यान रखना है हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लोग के प्रति हम अनुकूल हो जाएं उससे ये संपर्क बढ़ेगा ये ऐसा नहीं होना चाहिए साधक को तो एकदम कहते हैं ना मतलब चाकू जैसा कट जाना चाहिए कोई जरूरत नहीं है अगर हम सोचते हैं कि ये हमारा अनुकूल होने से हमारा लाभ होगा तब हम लाभ किसको होगा शरीर को होगा, होगा अथवा मन को होगा तो हम तो शरीर और मन के साथ सटे हुए हैं प्रारब्ध के ऊपर शिवजी के ऊपर कहा भरोसा है इसलिए जितना जितना हम ये सब से और हटे अर्थात अनुकूल हो इस बुद्धि से बिल्कुल व्यवहार और को नहीं होना चाहिए तो इसलिए जितना कम व्यवहार हो अर्थात व्यवहार उन्ही लोगों के साथ होना है कि जो कि अर्थात एकदम शास्त्रीय है जिनको लक्ष्य परमात्मा में है ये बाकी सब छोटा मोटा व्यवहार में कहीं एक शब्द हो गया कहीं पाओं में कांटा लग गया उनको जिनको ध्यान नहीं है जिनको इस प्रकार ध्यान है उनसे व्यवहार से हट के रहना है कोई आवश्यक नहीं वृथा विक्षेप का कारण जितना कम हो जाए व्यवहार सर्व सर्वलोक व्यवहार आती तो कोई व्यवहार के आवश्यक नहीं है कैसे फिर चलेगा कहते हैं जड़ वोकमाचरित जड़ जैसा रहे जड़ कार्थ भाष्य में भाष्यकार कहते हैं प्रख्यापयन आत्मान अहम् एवं विध इति अभिप्राय अप्रख्यापयन नहीं बताते हुए अपने आप को मैं इस प्रकार हूँ तो ये मैं इतना बड़ा पुरुष हो गया हूँ अभी हमारे मतलब इतने लोग आगे ये सबको नहीं है ये सब प्रख्यापन ना करें टीका मै जड़ सदृश से कथम लोकाचरण अबुद्धिपूर्व कार्य कारित्वा, कारित्वाद इति आशंका आप आप कह दिया कि जड़वल जड़ व लोकमाचरित जड़ जैसा हो जाएगा ये तो कैसे लोकाचरण कैसे होगा दो नंबर टिप्पणी लोकाचरण लोक व्यवहार अनुकूल व्यवहार लोक व्यवहार का अनुकूल व्यवहार करेगा अर्थात तो लोग हमारे लिए अनुकूल हो मैं लोगों के लिए अनुकूल हो जाऊ इस प्रकार की व्यवहार के लिए बुद्धि चाहिए ना अजड़ जैसा होगा तो कैसे लोक व्यवहार करेगा तो इसको कहते हैं पूर्व पक्ष पूछता है जड़ सदृश हो जाएगा तो कथम लोकाचरण अर्थात लो लोक व्यवहार अर्थात तो अनुकूल व्यवहार अनुकूल व्यवहार के लिए तो बुद्धिपूर्वक वो तो बुद्धि चाहिए और जड़ हो गया तो अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा तो अबुद्धिपूर्वक कारित्व तो इत्या आशंक्यकाल कहते हैं सर्वलोक व्यवहार अतीत हो जाए कोई लोक व्यवहार में कोई मतलब नहीं है तो इसलिए वास्तविक जो ज्ञान मार्ग के होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा देखेंगे अर्थात प्रेम की बात आपको नहीं कहेंगे तो चुपचाप रहेंगे आप अगर पूछेंगे तो कुछ बता देंगे अगर आपको बहुत ज्यादा इधर उधर देखेंगे तो हो सकता है कभी आपको डांट कभी कह देंगे आपको अंदर में श्रद्धा है आप दोबारा आएंगे नहीं है तो चले जाएंगे वो भी कहेंगे चलो मामला छोटा <laughs> जरूरत नहीं है क्योंकि एक रोबोट आया था उसको सब करंट लग गया चला गया रोबोट गया तो गया तो इसलिए वास्तविक इसलिए कहा जाता है ज्ञान मार्ग बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें अनुकूल तो मिलेगा ही नहीं कभी और अनुकूल तो मिलने से क्या होता है जगत में सत्य तो बुद्धि बढ़ता है उसे लाभ नहीं होता है साधक और ज्ञान मार्ग के आचार्य को ये बात तो पता है वो बिल्कुल इसमें रुचि नहीं रखते तो इसलिए कहा जाता है ना ये तो मतलब यूनिवर्सिटी है कोई जाकर के रमन महर्षि को कहा कि अब थोड़ा और लोगों को बता देते मार्ग तो अच्छा होता हालांकि उससे कुछ नहीं होता बताने से तो लोगों को जिनको देख करके सीखना है वो सीखेंगे जो नहीं है नहीं है तो कहा जाता है कोई दो तीन आदमी को रमन महर्षि जीवन में उपदेश दिए थे जड़ों ये जो ये तो हस्ता मल खाते रहे जीवन में किसी को उपदेश नहीं ऐसे ही जड़ो जैसे पड़े रहते थे तो वो सब इस मार्ग में नहीं होता है बहुत श्रद्धा जो होगा वही जाकर के ये चलेगा इस मार्ग में वो तो हर चीज में देखेगा कि अगर वो मतलब कड़क बात भी कही देखेगा कि अच्छा इसमें हमको कुछ हितर है मार भी दिए जाने अच्छा हमको तो बहुत लाभ हो गया एक ही बार में याद रहेगा कि आगे इस प्रकार की ये विचार बुद्धि मतलब कर्म नहीं करना है हर चीज़ में वो सकारात्मक दिशा रखेगा और इसीलिए कहते हैं ना ज्ञान मार्ग साधक को भी गुरु तभी मिलते हैं जब स्वयं बहुत ऊंचे श्रद्धा वाला होगा नहीं तो मिलेंगे नहीं थोड़ा कम होगा तो फुटका हो जाएगा फिर हो जाएगा ठीक है तो कुछ रहेगा, रहेगा, रहे तो वो गिर सकता है, ये चतुर्थ तो तो में थोड़ा इस प्रकार के रहता है चतुर्थ का आरंभिक अवस्था में भी जब उसको निश्चित भी हो जाता है उसको किसी चीज में और ये नहीं रहता क्योंकि उसका ये जो राग द्वेष इत्यादि विचार उसको संसार में सटा सकने वाला विचार ये वो उठ करके उसको प्रभावित कर पाएंगे ये और नहीं रहेगा ये निधिध्यासन काल में थोड़ा इस प्रकार के भय रहेगा संसार से थोड़ा दूर रहने के लिए इसलिए कहा जाता है कि कट करके रहना संसार से निधिध्यासन होने के बाद जब पूर्ण हो जाएगा निध्यासन जब चतुर्थ में आ जाएगा तो अर्थात वास्तविक चतुर्थ में आने से भी वो संसार के प्रति भय नहीं रहेगा वो जानता है ये सब कुछ नहीं है और आसक्ति नहीं होने से जब देखेगा कि ये ज्यादा खटपट है तब भी चलो तो गंगा जी का इस किनारा उस किनारे क्या फर्क है तो इस प्रकार की हो जाएगा अर्थात तो उसको कोई भय नहीं रहेगा भय क्या होता है वास्तविक कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं भय का अर्थ होता है फियर ऑफ लूजिंग हानि का भय जिसको ज्ञान निष्ठा दृढ़ हो जाए उसका क्या हानि हो जाएगा शरीर तो जाएगा ना ये तो सबसे बड़ा चीज है तो शरीर जाएगा तो अच्छा है दूसरों को परिश्रम ज्यादा ना पड़े तो इस प्रकार की कोई भय नहीं रहेगा किंतु वो क्यों ज्ञानी प्राय प्राय लोकालो से हट भी जाते हैं निदिध्यासन काल में तो वो हटेंगे बाद में भी क्यों हट जाते हैं क्योंकि ये जो स्वरूप का आनंद जितना उसका मतलब रस अधिक है ये जगत में किसी प्रकार की चीज में वो नहीं है इसलिए स्वाभाविक रूप से वो स्वरूप के आनंद के तरफ अधिक प्रवाहित तो होगा तो होने से ये जगत के प्रति वो जाएगा नहीं और फिर जहाँ ये अर्थात जगत का बाधा कम हो उस दिशा में धीरे धीरे चलेगा फिर और हट जाएगा किसी का प्रारम्भ है कि प्रवृत्ति करेगा चतुर्थ में होने के बाद वो कर सकता है नहीं तो प्राय अधिक चलेंगे टीका में लौकिक व्यवहारान अतीत्य विदुषो जड़वत आचरण कीदृशमिति अपेक्षाएं चतुर्थ अनुद्य तात्पर्य आहत लौकिक व्यवहार को अतिक्रम करके विद्वान का जड़बत आचरण अब कहे जड़ जैसा आचरण करेगा वो कीदृशम इति अपेक्षा चतुर्थ पादम अनुद्य तात्पर्य आह चतुर्थ कहे जड़वत लोकम जो कहा जड़बद लोक आचरित अर्थात उसका जीवन में अशास्त्रीय कर्म नहीं दिखेगा क्यों कहते अगर अशास्त्रीय कर्म दिखता है जाने के वास्तविक ज्ञानी नहीं है क्योंकि अशास्त्रीय कर्म करता हुआ कभी किसी को ज्ञान हो ही नहीं पाएगा तो जब साधन अवस्था में भी अशास्त्रीय कर्म से दूर रहा उसका संस्कार में ही अशास्त्रीय कर्म नहीं है वो कैसे कर लेगा तो नहीं कर पाएगा तो अर्थात तो कहते हैं ना ज्ञानी हो गया फिर रास्ता में चलने के समय में वो चला गया किसी का मतलब दुकान से कुछ उठा लिया अगर पूरा बेहोश है और मतलब चला गया था अगर वो दुकानें रुक देगा तो वो वही रुक जाएगा ऐसा नहीं कि उसके साथ फिर विवाद करेगा क्योंकि विवाद करेगा मतलब बुद्धि चलना आरम्भ हो गया तो बुद्धि चलना आरम्भ हो गया मतलब फिर वो दुष्कर्म कभी नहीं करेगा नहीं करेगा। कभी किधर चला गया किसी रास्ता में होश नहीं है इस प्रकार हो सकता है किंतु तो कुछ विशेष कर्म कर देगा वो नहीं करेगा जड़वर लोकमाचारे इसको भाष्य में कहा आगे टीका में कहते हैं एवं विधो अहमति आत्मनम विद्या अभिजनादि भी अख्यापय जड़वत एव विद्वान लोकमाचर योजना एवं विधो अहम मैं इस प्रकार की हूँ मैं किस प्रकार की मेरे में विद्या है मेरे में अभिजन है अभिजन अर्थात हमारा गुरु परंपरा ऐसा है अथवा हमारा पूर्व पुरुष ऐसा है ये सब अप्रख्यापयन इसको नहीं बताते हुए अभिजन अर्थात पूर्व परंपरा पूर्व पुरुष तो ये कभी कभी कहते ना अगर आपका गुरु मतलब परम गुरु इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हुए थे तब तो ये जो व्यक्ति है साधक है वो अपना नाम से अपना परिचय नहीं देगा मैं उनका शिष्य हूँ कहेगा इस प्रकार के ये सब ऐसा नहीं है अथवा विद्या विद्या अर्थात अपरा विद्या विद्या दो प्रकार के होता है तो बदंती मुंडको में कहा गया अपराद्या ये जितने सारे आप पढ़ेंगे ये मुंडक मांडकी ये सब अपराविद्या है परा विद्या हो गया ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ही पराविद्या जिसको ब्रह्माकार वृत्ति हुआ पराविद्या हुआ तो वो फिर अपने को वास्तविक प्रख्यापन नहीं करेगा तो विद्या अर्थात अपराविद्या बहुत ज्यादा शास्त्र अंदर में हो गया तो ये कहते हैं ना वो शास्त्र पचा नहीं उल्टी होता है उसको तो कहते शास्त्र उल्टी होता है नाराज जी तो हाँ, क्या न साधक थे इसलिए हाँ। उनको पता चला कि हम सारे शास्त्र जानते हैं फिर भी उनको परा विद्या नहीं है तो ये विद्या अभिजनादि भी अप्रख्यापय इसका प्रख्यापन नहीं करके जड़वत एवं विद्वान रोकम आचरित सामान्य जैसा रहे क्षेत्र से रोटी मिल जाए तो गंगा किनारे तो सबसे बढ़िया अच्छा अब छत्तीस मास लोग उच्चारण करिए अभी पूर्व पक्ष संकल रहे आपने कह दिया कि जड़पत दो को माचे रहे तो जड़वत कैसा होगा अभी उसको क्या क्या और सब करना है पूर्व पक्ष कहता है ननु परापरदेवत हो स्तुतिपूर्वक प्रणाम से श्राद्धादि क्रिया कर्तव्यतया प्रतिबंधात कथम विदुष जड़वत आचरणम तत्र तो विद्वान हो गया किंतु पर अपर देवता का स्तुति करना है प्रणाम करना है तो उनका जब निमित्त उपस्थित तो होगा तो उनको भी पूजा करना है तो और श्राद्धादि क्रिया करना है पूर्व पुरुषों के लिए श्राद्ध इत्यादि करना है गृहस्थ है तो होने से कर्तव्यतया प्रतिबंधा ये सब कर्तव्य है प्रतिबंध है कथम विदुषो जड़वत आचरण ये कैसे करेगा इति तत्र ऐसे होने से कहते हैं निस्तुतिर्नमस्कार निस्वधाकार चला चलाचल अच्छा। व्यतिरियादृिको चला अच्छा। भवे निस्तुतिर्मस्कार निशोधाकार चलाचल यति ही चला चल निकेत यादृषिको भवेद यति ही प्रथम आएगा यतिर निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्वधाकार चलाचल केत यादृषिको भवेत जड़बत कैसे रहेगा ये सब कह दिया निस्तुतिर किसी का कोई स्तुति करने का आवश्यक नहीं है तो इसका स्तुति नहीं करने से ये खराब मानेगा उसका स्तुति नहीं करने से यह खराब मानेगा कहते स्तुति जहाँ होता है वो जागा को मत जाओ अब वो सबसे मुक्त रहेगा क्योंकि स्तुति करने का समय में क्या शब्द व्यवहार करना है वो बड़ा चिंता करना पड़ेगा किसको कितना शब्द देना है किसको कितना छोटा अनर्थ बात है ये सब निर्नमस्कार किसी को कोई प्रणाम करने का जरूरत नहीं तो किसको छोटा करना है किसको बड़ा करना है किसको हाथ में करना है किसको थोड़ा झुकना है ये सब महान अनर्थ है तो वास्तविक नमस्कार उसी को किया जा सकता है वही नमस्कार का योग्य है जिसको नमस्कार का महत्व नहीं है नमस्कार का महत्व तो अगर है तो वो वास्तविक नमस्कार का योग्य नहीं है क्योंकि नमस्कार का महत्व है अर्थात उनको व्यष्टि सत्ता का भाव है मैं ये हूं तो मैं ये हूँ और नमस्कार ग्रहण करने से फिर वो धीरे धीरे उसका बोझा और दबा देगा तो इसलिए कहते हैं कि अगर वास्तविक ज्ञानी हो गया तो फिर उसको किसी को नमस्कार करने का कोई आवश्यकता नहीं है तो क्योंकि उसको कोई हानि होने का नहीं है तो ये नहीं करने का निस्कार का रोधा अर्थात पितृभ्यो स्वधा तो ये कोई श्राद्ध इत्यादि को उसका आवश्यक नहीं है एवच तो अगर किसी का स्तुति नहीं करेगा नमस्कार नहीं करेगा उसको रोटी भी मिलना कठिन है कहीं फिर वो घर कहाँ से मिलेगा कहते हैं चला के निकेत तो ये जो सन्यासी है वास्तविक उसका दो घर होते हैं कि चलो और एक अचल तो चलो घर होता है शरीर और अचल घर हो गया ये ईटा पत्थर वाले नहीं आत्मतत्व तो, तो सन्यासी का दो घर है एक तो आत्मतत्व तो में रहे ब्रह्माकार वित्ती में रहे और नहीं तो व्यवहार अवस्था में अगर भिक्षा की इत्यादि के जाता है कभी किसे अगर शास्त्र का विचार हो रहा है तो शरीर ही उसका घर है उसके बाहर तक तो उसका घर नहीं है इसलिए छोटे महाराज जी कहा करते थे साधु अगर मतलब घर बनाएगा तो उसे अच्छा है कि गला में पत्थर बांध करके गंगा जी में डूब जाए छोटे महाराज जी कहते कहे निशिं जी महाराज जी भी ये बात कही हम लोग का जो कैलाश का जो स्मारिका है उसमें वो लिखा गया वो नहीं करना है हमको हम पहले जब सुना है उस बात का इतना हमको समझ में बहुत हम सोचा इसे क्यों कहें छोटे महाराज जी कहे मतलब इसमें महान तात्पर्य होगा तो, हो तो निश्चय अंग्रेजी भी वो कहें ये स्वास्थ्य बुद्धि है अर्थात हम वास्तविक शरीर से अलग होने का चाहते नहीं चला चलो निकेत अर्थात उनका देह ही अर्थात व्यवहार अवस्था में देह ही उनका शरीर है और अचल अवस्था में और व्यवहार अवस्था में भी अगर स्मरण रहता है कि मैं तो व्यापक तत्व तो तो ही शरीर चलता है ये तो बहुत अच्छी स्थिति है अर्थात वो चलता है भिक्षा के लिए जाता है किंतु उस समय में स्मरण है अगर कभी चलता है और स्मरण नहीं रहा कह दिया कि तो मैं तीन दिन से भूखा हूं अगर आप थोड़ा नहीं देंगे तो कठिन है मैं यहाँ से आगे भी चल नहीं पाऊंगा इस प्रकार अगर कह दिया तो ये विस्मरण हो गया थोड़ा शरीर में तादाद में कर लिया तो अगर स्मरण रहता है सर्वदा तो बहुत अच्छे बात है अर्थात वो तो पंचम भूमिका वाले होंगे तो चलो और चलो और अचलो अर्थात आत्मा आत्मा ही उनका घर है अथवा चलो हो गया तो देह ही उनका घर है बस ये दोनों ही घर है उसके आगे नहीं है यति ही इस प्रकार की वो यादृक्षिको भवेत यादृको एक नंबर टिप्पणी देखिये शास्त्र अनुनुमत प्रयत्न व्यतिरिको यदृषा शास्त्र से जो अनुमति नहीं दिया गया है ऐसे प्रयत्न नहीं करना चाहिए शास्त्र में जो अनुमति दिया गया है उसी का ही प्रयत्न करना चाहिए अनुमत प्रयत्न नहीं करना चाहिए तो या संतुष्ट उसी में ही संतुष्ट हो जाए सन्यासी के लिए कहा गया तो जाएंगे बैठ जाएंगे जो मिलता है ठीक है पूजन कर लेंगे इस प्रकार की तो ये उसी में ही संतुष्ट हो गया जितना मिल गया उतना ठीक है किन्तु मिलने का समय में ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपरिग्रही होते हैं अथवा परिग्रही हो जाते हैं संग्रह ही तो धूर की बात है संग्रह अर्थात उद्यम करके इकट्ठा करना ये तो साधुओं का बिल्कुल मतलब निषेध हो गया परिग्रह अर्थात हम उद्यम नहीं किया किंतु प्राप्त हो गया तो भी नहीं लेना है अगर हमारा आवश्यकता नहीं है तो और आवश्यकता भी है और प्राप्त हो गया तो ठीक है ले, ले आवश्यकता भी शरीर रक्षण के लिए उतने के लिए उसके आगे नहीं शरीर रक्षण के लिए हम लोग विद्या अध्ययन करते हैं हमको ग्रंथ लेना है वो करना है तो इसीलिए उससे अधिक नहीं है शरीर रक्षण के लिए और इससे बहुत ज्यादा अधिक नहीं रखना है वास्तविक अधिक रहने से क्या होता है ना घूमना फिरना होता है जिनके पास अधिक रक्षण रक्षणा बेक्षण तो और चिंता है आजकल इतना चिंता नहीं आप जाएंगे ए में डाल देंगे अब इतना चिंता नहीं है तो फिर भी वो पास में रहेगा तो बुद्धि चलेगी पास में नहीं है तो बुद्धि चलेगा भी नहीं है तो ये कहते हैं चला तो यादृि को में हम लोग देख रहे लेते यदृक्षा लब्ध मात्रण संजात अलम प्रत्यय इति याद अर्थात तो उद्यम नहीं करके अपने आवश्यकता का मतलब अत्यावश्यक आवश्यकता के लिए जितना प्राप्त हो जाता है उसने में अलोम प्रत्यय अलम अर्थात पर्याप्त उसके आगे नहीं चलना है जो मिलता है सब ले लेंगे इस प्रकार की बुद्धि ये नहीं करना है जो आवश्यक है वो आएगा अगर शिव जी नहीं भेजेंगे जानना है कि वो हमारा नहीं है आवश्यक नहीं है और थोड़ा बहुत कठिनाई अगर कभी हो गया तो क्या हानि है थोड़ा बहुत सह लेंगे तो उससे जब हम कठिनाई थोड़ा सहन करते हैं हमारा प्रतीक्षा बढ़ता है प्रतीक्षा बढ़ने से हम धीरे धीरे नजदीक होते हैं आत्मतत्व के पास इसलिए थोड़ा बहुत कठिनाई हो गया तो हो गया पहले तो इसके लिए तपस्या करते हैं जानबूझकर के कठिनाई बोलते हैं अभी हम लोग इतना तपस्या नहीं करते गंगा जी में जाकर के ठंडी में खड़े रहो आधा घंटा गर्मी में जाकर के पत्थर में लेटे रहो ये निर्जला उपवास करो ये सब हम लोग नहीं करते हैं तो इतना आवश्यक नहीं है किंतु स्वाभाविक रास्ता में चलने का समय मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में चलने का समय जो थोड़ा बहुत कठिनाई आ जाता है सन कर लेंगे कैसे निकेत घर धातु है तो की तो धातु तो तो से ये अधिकरण में करेंगे तो केत तो हो जाएगा निरपूर्व का केत के तो निकेत घर तो सन्यासी का दो घर है एक चलो घर है एक और अच्छा घर है इस प्रकार से दो घर होता है तो ये हमको ध्यान रखना है उससे बाहर हमको घर नहीं होना चाहिए अच्छा आज हाँ तो पूर्णम तूर्णमित पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमाता पूर्णमेवशिष्यसे ओ शांति शांति शांति शंकर शंकर